रहने वाला मैं भट्टू का हूँ और मेरा खेत हिसार से पंद्रह किलोमीटर के आसपास है वहाँ वहाँ पानी बहुत कम है और मेरे खेत में पानी नमकीन है तो मैं मोटे तौर पे जो खेती करता हूँ इस वक्त मेरे खेत में ग्वार तिल मूंग और शायद यही तीन चार फसलें लगी हुई हैं और मुझे खुशी की बात है कि अभी जो कृषि मेला था इिसार का उसमें मेरे खेत की चार फसलें हैं मैं चारों खेतों को चारों की फसल लेके गया और चारों ही फसलों में से तिल ग्वार और बाजरी मेरी प्रथम स्थान पर रही फसल प्रतियोगिता में और मूँग द्वितीय स्थान पर रहा जबकि वहाँ कंपटीशन जैविक रसानी का कुछ नहीं था सभी फसलें थी उनमें मैंने ये पोजिशन ली है खैर मेरे खेत में मैं लगभग आपको आगे, आगे वाद बताता हूँ कि मैं लगभग बाईस तेईस एकड़ का किसान हूँ मैंने मेरे खेत में शुरुआत एक एकड़ से की थी अपने लिए वैसे सरकारी कर्मचारी हूँ साथी जब टिफिन खाते थे तो मेरी गेहूँ खानी शुरू कर दी रोटियाँ खानी शुरू कर दी स्वाद लगा दोस्त एक एकड़ से तीन एकड़ पे आया तीन एकड़ से मैं दस एकड़ पे आया फिर मैं सोलह एकड़ से आया आज मैं तेईस एकड़ में खेती कर रहा हूँ सारा खेत मेरा जैविक है और मैं फसल मुख्य तौर पर जिस फसल को बेचने मुझे दिक्कत नहीं आती वो फसलें लगाता हूँ मोटे तौर पर गेहूँ और मुझे खुशी की बात यह है कि मेरी फसल मेरे मन माफिक भाव पर बिक जाती है बाजार में मुझे जाना ही नहीं पड़ता और बाजार से मैं लगभग कुछ भी लेके नहीं आता बाजार को देता ही देता हूँ अब बात आती है ग्राहक की ग्राहक मेरे कौन है ग्राहक मेरे मेरे साथी ही हैं जानकार है उनको मैं एक ही बात कहता हूँ साथियों साथी पूछ रहे थे सर्टिफिकेशन की बात कर रहे थे मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है मेरा सर्टिफिकेट मेरा खेत है मैं कहता हूँ एक ही बात है साथी पधारो मेरे खेत में मेरा खेत देखो उसके बाद मेरे पड़ोसियों से पूछो वो मेरे सर्टिफिकेट हैं मेरा खेत मेरा सर्टिफिकेट हो अपना आप बताएगा उसके बाद में आप मेरा अनाज खाइएगा प्रयोग कीजिएगा आपको स्वाद लगता है तो अच्छी बात है नहीं तो मेरा खेत में मुझे वापस दे जाओ मैं ले लूँगा जिस भाव पे मैंने दिया उस भाव से वापिस उठा ले के लेके जाऊँगा आपके यहाँ से इस से मुझे बेचने में उत्पादन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती पैदावार ठीक है मेरे पास में सभी वेरायटियाँ देसी हैं उनकी जितनी पैदावार होनी चाहिए लगभग उतनी होती है जैसे तीन की बात करें हम गेहूँ 307 जो है वो लगभग तीस पैंतीस मन तीस मन के आसपास होती है बंसी भी 30 के आसपास होती है उसके बाद मेरे पास में जो है बिना सिलके का जो है वो भी लगभग 25-30 मन औस्त मेरी 25-30 मन के आसपास रहती है परंतु मेरा भाव मेरी मर्जी का है अर्थात जितना रासायनिक वाले किसान अपने खेत में गेहूँ के प्रति एकड़ उत्पादन लेते हैं उतना मैं मेरी एक एकड़ से भी लेता हूँ क्योंकि उनका भाव लगभग मान लो अठारह सौ दो हज़ार रुपये तो मेरी गेहूं का भाव लगभग पाँच छः हज़ार रुपये होता है इस हिसाब से उत्पादन में मैं ठीक रहता हूं और बिकनी में मुझे कोई दिक्कत नहीं आती अब समस्या क्या आती है किसान को जैसे कीटनाशक की बात थी तो मैं जीव आते हैं मैं परवाह नहीं करता आते हैं चले तो जाएंगे कोई बात नहीं खा लेंगे भाई थोड़ा मोटा नुकसान करेंगे तो करेंगे इलाज भी नहीं है छोटा मोटा इलाज करने की कोशिश वही होती जो पत्ते हैं कड़वे पत्ते हैं उनको छड़ा दिया बड़ा दिया गोमूत्र में छा दिया उनकी स्प्रे कर दी कंट्रोल हो गए तो हो गए नहीं तो कोई बात नहीं भी आपस में मिलजुल के जैसे भी है वो अपना आप काम सा चल जाता है मैं उसमें संतुष्ट रहता हूँ मुझे संतुष्टि रहती है बात आती है खरपतवार की मैं गेहूँ में गेहूँ में मैनुअली खरपतवार निकलवाता हूँ उनको कहता हूँ भाई यहीं डाल के जाओगे लेके नहीं जाओगे हाँ लेके जाओगे पचास कम दूंगा लेबर के और बोले जी क्यों भाई मेरे खेत का खरपतवार मेरे खेत में छोड़ दो आपको क्या तकलीफ है वो मेरी मलचिंग काम करता है अगली बात ढंग क्या है मेरा मैं लगभग सभी तरह से ढंग से खेती की परंतु जो बेड पर खेती है वो सबसे अच्छी खेती है पिछले दो साल से धीरे धीरे मैं खेत को बेड पर लेके आ रहा हूँ और मैं बेड पर खेती करता हूँ गेहूँ है जैसे बेड पर लगाता हूँ मेरे पास मैं बैड प्लान्ट मेरा अपना मैंने डिज़ाइन किया है चार पाँच रोज़ में उसमें गेहूँ लगाता हूँ उसके बाद जो खेत का बताओ वेस्टेज है उसकी मलचिंग करता हूँ खर कम होता है अगली बार वो डिकम्पोज हो जाता है और खाद का काम भी करता है इस तरह से खर्चा बहुत कम होता है और मेरा काम लगभग चल जाता है मोटे तौर पे मैं साथियों कहना चाहता हूँ कि मुझे एक नहीं है दिक्कत एक यही है मैंने लिखा भी है मन माफी काम करने वाला मिलता नहीं और सारे काम खुद से होते नहीं बस दिक्कत यही है बाकी कोई दिक्कत नहीं है मैं मोटे तौर पर संतुष्ट हूँ ठीक ठाक काम चल रहा ठीक है हाँ मेरा फ़ोन नंबर है अठानवे अठानवे पाँच सौ चौदह जीरो बाईस बाईस ये मेरा फोन नंबर है मेरा खेत बिल्कुल इशार की प्रसिद्ध जगह है काजना धाम उसके सामने मेरा खेत है नहीं जी सारा काम हाथ से करवाता हूँ मशीन बहुत कम बहुत कम मशीन आती है ट्रैक्टर को भी पसी में लेके आता हूँ बहुत कम कोशिश रहती है कि कोई भी मशीन मेरे खेत में आए सारा काम हाथों से ही करवाता हूँ तो इसलिए मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है था कई साथी कहते हैं लेबर नहीं मिलती मजदूर नहीं मिलते मेरे खेत में गांव की औरतें काम करने को तैयार रहती हैं मैं मैसेज छोड़ता हूं दो चार को भी मुझे दो आदमी चाहिए चार आदमी चाहिए वो अपनी मर्जी से आते हैं उनको टाइम दे रखे जैसे सर्दियों में हो गया तो दस बजे आप मेरे खेत में आओगे चार बजे तक काम करके जाओगे ढाई सौ तीन में औरतें आ जाती हैं बेचारी काम करके जाती हैं खुश रहती हैं और भाग आती हैं तो मुझे वो भी दिक्कत नहीं है कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं दिक्कत एक केवल अनाज की सफाई वाली तो है वो थोड़ी सी मुश्किल से हो रही है नहीं ग्रेडिंग नहीं कर पाता मेरे कस्टमर को शिकायत रहती है साफ़ नहीं है साफ़ नहीं ये शिकायत रहती है बाकी लगभग काम ठीक चल रहा है धन्यवाद आपने सुना बाकी कुछ पूछना बताता हूँ सर अच्छा एक सवाल है मेरा आपके कस्टमर सीटे के हैं या गाँव के भी हैं कुछ गाँव के भी हैं मेरे पड़ोस के भी हैं और गुड़गावा तक के मेरे कस्टमर हैं यानी पढ़े लिखे भी हैं, देशी भी है विदेशी भी हैं, सब तरह के कस्टमर हैं कोई कम इं, भी है क्या कम पैसे वाली भी आते हैं है? हाँ, हाँ, है? है जो की कहते हैं जी हमें स्वस्थ अच्छा खाना है कम इनकम साधारण आदमी भी है कोई दिक्कत नहीं है कुछ पूछ रहे थे साथियों मैं बोलने वाले किसान साथियों से भी कहना चाहता हूँ की मार्केटिंग वगैरह पे ज्यादा जोर ना दें अपनी पैदावार की पे ही बात रखें और सवाल पूछने वालों से भी यही मैं अनुरोध करता हूं कि बेसिकली प्रोडक्शन से जुड़े हुए सवाल ही पूछिए बाकी चीज़ें ना चर्चा में आएँ तो, तो बेहतर है वैसे तो आप मेरे को